श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 36 चार जून अट्ठारह सौ तिरासी श्री रामकृष्ण और सचित्व धर्म शाम हो गई दासी कमरे में धुनी दे गई मणिलाल आदि के चले जाने के बाद दो एक भक्त अभी बैठे हैं कमरा शांत और धोने से सुवासित है श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए जगन माता का चिंतन कर रहे हैं मास्टर और राखाल जमीन पर बैठे हैं थोड़ी देर बाद मथुर बाबू के घर की दासी भगवती ने आकर दूर से श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया आपने उसे बैठने के लिए कहा भगवती बाबू की बहुत पुरानी दासी है बहुत साल से बाबू के यहाँ रह रही है श्री राम कृष्ण उसे बहुत दिनों से जानते हैं पहले पहल उसका स्वभाव अच्छा न था पर श्री राम कृष्ण दया के सागर पथित पावन है इसीलिए उससे पुरानी बातें कर रहे हैं श्री राम कृष्ण अब तो तेरी उम्र बहुत हुई है जो रुपये कमाए हैं उनसे साधु वैष्णव को खिलाती है या नहीं भगवती मुस्करा कर यह भला कैसे कहूँ श्री राम कृष्ण काशी वृंदावन यह सब तो हो आई भगवती थोड़ी सब हुई कैसे बतलाऊँ एक घाट बनवा दिया है उसमें पत्थर पर मेरा नाम लिखा है श्री राम कृष्ण ऐसी बात भगवती हाँ नाम लिखा है श्रीमती भगवती दासी श्री राम कृष्ण मुस्कुराकर बहुत अच्छा भगवती ने साहस पाकर श्री कृष्ण के चरण छूकर प्रणाम किया बिच्छू के काटने से जैसे कोई चौक उठता है और अस्थिर हो खड़ा हो जाता है वैसे ही श्री राम कृष्ण अधीर हो गोविंद गोविंद उच्चारण करते हुए खड़े हो गए कमरे के कोरे में गंगा जल का एक मटका था और अब भी है हाँफते हाँफते मानो घबराए हुए उसी के पास गए और पैर के जिस स्थान को दासी ने छुआ था उसे गंगा जल से धोने लगे दो एक भक्त जो कमरे में थे स्तब्ध और चकित हो एक तक यह दृश्य देख रहे हैं दासी जीवन अमृत की तरह बैठी है दयासंधो पतित पावन श्री कृष्ण ने दासी से करुणा से सने हुए स्वर में कहा तुम लोग ऐसे ही प्रणाम करना यह कह कहकर फिर आसन पर बैठकर दासी को बहलाने की चेष्टा करते रहे उन्होंने कहा कुछ गाते हैं सुन यह कहकर उसे गाना सुनाने लगे भावार्थ मेरा मन मधु श्याम नील कमल में मस्त हो गया कामादी पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुच्छ हो गए शामा श्यामा के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी कलुष की कुवायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी मन अपने आप में रहो किसी दूसरे के घर न जाओ